a <laughs> स्वार्थ मीत सकल जग नाही मरछनाही सबके बसन के, सब के, के मरसानी सुनर गुना कर निज निज ग्रह गैराय सुताई वरण से प्रभुगत कही सुहाई कुमार वा से नृ नायिकार स्वरूप उद्देश्य बताया मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है फिर ये बताया कि सद्य के प्राप्ति के साधन ज्ञान और भक्ति क्या क्या हैं? फिर भक्ति उनमें से किस प्रकार से उपयोगी है अधिक सरल है सबके लिए है ये, फिर ये भी बताया और भक्ति प्राप्ति के साधन भी बताए मित्र के चरणों की पूजा तो भगवान शंकर जी की आराधना उसके बाद फिर भक्ति के लक्षण बताए भक्ति के लक्षण क्या क्या है लक्षण प्रवृत्त मार्गियों के लिए भी बताए निवृत्त मार्गियों के लिए भी बताए दोनों के लिए भक्ति के लक्षण बताए और फिर भगवान ने अंत कहा कि देखो किस प्रकार से ये सब जितने सब्गुण हैं वो व्यक्ति में होने चाहिए ऐसा व्यक्ति जो मुझे बहुत प्रिय है भगवान कहते हैं और वो फिर निरंतर मेरा ही चिंतन करता रहता है अंत में दोहे में अंतिम बात वो बात बता दी कि मम गुण ग्राम नाम रख सदा ही मेरा नाम स्मरण करता रहे मेरी लीलाओं का स्मरण करता रहे गुणों का स्मरण करता रहे और गट ममता मद मोह न ममता रखे न मद रखे न मोह रखे इन दूर रहे वैसे भी इन तीनों का नाम ले दिया समस्त जितने विकार हैं तो उन सबसे छुटकारा पागे ये तात्पर्य है जितने काम क्रोध लोग आदि विकार हैं, सबसे मुक्त होना चाहिए भक्तों में ये सब नहीं होते लेकिन तीन का नाम ले देते हैं तो कभी कभी कोई कोई एक प्रकार से चयन इस प्रकार से करते हैं कि कोई एक विशेष बात बतानी हो तो उनका चयन भी कर लेते हैं ऐसा लगता है जैसे ममता बता करके शरीर से छुटकारा बता रहे हैं मद बोल करके मध का त्याग के जीव भाव को भी छोड़ दो और मोह के माने कारण शरीर जो वो हो, उसको भी छोड़ो। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों से छुटकारा पाने के लिए ममता मद और मोह की बात करें मोह चला गया तो माने कारण शरीर है उसी से निवृत हो गया। अविद्यात्मक कारण शरीर है अविद्या से छुटकारा हो गया तो मोह से छुटकारा हो गया मध से छुटकारा हो गया तो अहंकार से छुटकारा हो गया अहंकार जन्य मद है और अहंकार ही जीव है मत छोड़ दिया अहंकार छोड़ दिया तो जीव भावी छूट गया ममता छोड़ दी तो शरीर में जो मेरापन है और शरीर से संबंध रखने वाली जितनी भी वस्तु है उनकी भी ममता छूट गई अरे जो शरीर ही ममता नहीं तो शरीर से संबंध रखने वाले धन सम्पत्ति परिवार ममता कहाँ आ जाएगी इसलिए ममता जो शरीर के स्तर पर ममता पहले छोड़ दे सब ममता अपने हाथ छूट जाएगी इस प्रकार ऐसी जो तीनों शरीर से अतृप्त होकर के फिर वो हो अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त हो गया परमात्मा को प्राप्त हो गया कहते हैं तागर सुख से जान नहीं अब उसको क्या कहने है? उसके तो बहुत सुख प्राप्त है परमानंद उसको प्राप्त है मैंने अब ये भी यहाँ पर बार बार आता ही रहता शास्त्रों में शे सपंचदशी में सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा वही आनंद स्वरूप है अन्य कहीं आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं अपने आत्म स्वरूप में पहुँच गए उसके दर्शन कर लिए उसकी प्राप्ति हो गई तो परमात्मा मिल गया परमात्मा मिल गया तो परमानंद मिल गया बस वही आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप परमात्मा है कैसे वो सुख कैसा है कहते वो तो वही जाने जिसे प्राप्त हो संसारी व्यक्ति जो इंद्रिय भोगों का सुख जानते हैं उनको वो सुख का क्या पता <selbst> उनको कैसे बताया जाए वो सुख किस प्रकार का आनंद कैसा महान है कैसे वो तो वही जानता जिसको की प्राप्त होता सो ही जानता है वो कैसा है परमानंद संदो संदो हो समोह समय राशि कुंज ढेर मुख परमानंद ढेर का ढेर परमानंद वो हो तमाम परमानंद प्राप्त है उस व्यक्ति को उसका सुख तो वही जानता जो उसके प्राप्त है तो ये भी अंत में भगवान के कहने के तार करिए कि आनंद स्वरूप एकमात्र आत्मा परमात्मा ही उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और ये सब जितने भी विकार है मानसिक जो बाधाएं हैं अविद्या आदि है इनसे छुटकारा पाना चाहिए ये सब अंतिम बात हो गई अब बात इतना कह करके भगवान चुप हो गए तब अयोध्यावासी अपनी कृतज्ञता भगवान के सामने व्यक्त करने लगे और उनकी प्रार्थना भी करने लगे ये स्तुति भी है इसमें अयोध्या राशियों की भगवान से स्तुति करते हैं अनेक स्थितियाँ रामचरित मानस में छोटी बड़ी है यहाँ अयोध्या राशियों की स्तुति भगवान से है उन्होंने क्या किया सुनत सुधा सम सुन के भगवान के अमृत के समान ये बाणी सुनकर के गे सबन पद कृपाधाम के सबने कृपा धाम भगवान के चरण पकड़ लिए अब जो कोई कहे उपजावासी इकट्ठे थे सबने भगवान के चरण कैसे पकड़ लिए तो भाई का एक एक करके पकड़ लिए और वैसे अगर वो भी बात न समझ में आए थे तो बहुत देर लग गई होगी सुबह शाम यही होता होगा तो फिर दूसरे प्रकार से देख लो उसको इसका तात्पर्य यह है कि सबने अपने हृदय में भगवान के चरणों को धारण कर लिया फिर छोड़ा नहीं जान गए कि हमें अंतता यही करना है इसलिए भगवान के चरणों को उन्होंने पकड़ लिया मैंने उन्हीं के आश्रित हो गए और उन्हीं में प्रेम रखने लगे अपने आंतरिक रूप से समझ लो उन्होंने अब वैसे तो कोई शारीरिक रूप से चरण पकड़ेगा तो थोड़ी देर पकड़ेगा छोड़ भी देगा दे दे लेकिन इसमें लगता है कि सबने गहे गहे सबन अपने छुए ही नहीं पकड़ लिए मैंने ऐसा लगता है की पकड़ ही रहे छोड़ ही नहीं तभी सबने हृदय में भगवान के चरणों को धारण कर लिया सदा भगवान के चरणार्ड में पूरी में आश्रित बने रहे भगवान कृपा कृपाधाम ये भी समझ में आ गया सबको कि भगवान के समान कृपा निधान कौन होगा भगवान ही कृपा निधान भगवान है भगवान ही आनंद स्वरूप है और अपना आनंद ही प्रदान करने के लिए सब जीव दुखी हो रहे हैं उनको सबको दुख से निवृत्त करना भगवान का ही काम है और वही अपना आनंद दे करके जीव को दुखों से निम्प करके परमानंद प्राप्त करा देते है यहाँ तक कि जीव परमात्मा स्वरूप ही अपने आप को प्राप्त करके जान जाता है कि हम स्वयं आनंद स्वरूप है ये सत्यता भगवान की है वही सभी ऐसा करते हैं और इतनी कृपा दुनिया में कोई नहीं कर सकता ये बात आगे कहते है और इतना कोई समर्थ सामर्थवान भी नहीं है परमात्मा आनंद स्वरूप है और सत्यशाली भी है ज्ञान निधान भी है वही सभी जीव के लिए इस प्रकार का उपकार कर भी सकता है दुनिया में और कोई कृपा करे तो क्या करेगा कोई भौतिक वस्तु दे देगा कहीं कोई प्रेम थोड़ा दे देगा कहीं कोई सहानुभूति कर देगा कोई थोड़ा बहुत इस प्रकार सहायता कर देगा संसार में और कितना क्या करे तो कोई करेगा जो परमात्मा जितना जो कुछ कर सकता है उतना दुनिया में करना भी चाहे तो कौन कर सकता है इसलिए अब देखो जो पंचदशी का अध्याय चल रहा है बिल्कुल उसी प्रकार के अयोध्या बोलते हैं कि जनन जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे कहते हैं भगवान आप ही हमारे माता पिता हैं गुरु हैं बंधु हैं और कृपा निधान हैं कृपा धाम है कृपा निधान है और प्राण ते प्यारे प्राणों से भी प्रिय है अब ऐसा समझोगा योध्यावासी एक तरफ तो खड़े हुए है सामने भगवान राम खड़े हुए हैं अब अपने आप अपने शरीर में ही देखो अपने अंतर में देखो कि अपने शरीर से ज्यादा प्रिय क्या है अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय क्या है अभी तो पंचदशी बताएगी कौन बता लगा यहाँ पर तुलसीदास कैसे बता रहे उन्होंने हाँ? तो लिख दिया अब बाकी अर्थ अच्छा लगाना आपका काम प्राणों से ज्यादा प्रिय कौन अपना साक्षी अपना आत्मा सर्वात्मा परमात्मा हाँ तो वो कहते हैं कि कृपानिधान प्राण से प्यारे तो वैसे तो ऐसा लगता है प्राण से प्यारे करके संसार में यहाँ कहीं को प्रेम दिखाता तो भाई तुम तो हमारे प्राणों का समान प्रिय हो तो एक कहावत है ये कोई प्राणों से ज्यादा प्रिय थोड़ा होता है कह देते हैं ऐसे अयोध्यावासी भी ऐसे कह रहे होंगे भाई तुम तो प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो एक कहावत बोल रहे हो ये कहावत नहीं है एक वृद्धांत के अनुसार बिल्कुल ऐसे ही सत्य है ही हाँ। प्राणों से भी प्यारे प्राण सम प्रिय है आत्मा परमात्मा ज्यादा प्रिय है ऐसे प्रिय है अब ऐसा तो नहीं समझ में आ गए लेकिन जब पंचोदशी देव तो समझ में आ जाता है कि प्राण से प्यारे धन धन राम हितकारी सब विद तुम प्रम कहते है आप जो है वो शरीर है धन धाम है राम हितकारी ये राम आप सब सब प्रकार से हित करने वाले हैं और सब विद तुम प्रतारत हारी सब प्रकार से शरण में आए हुए लोगों के दुखों को दूर करने वाले है भगवान इनका अयोध्या राशि भी ये बात समझ में आ गई की जब तक परमात्मा की कृपा न हो और हम परमात्मा में समर्पण न करें और उसके आश्रित होकर के न रहे तब तक चाहे शरीर हो तो ये भी दुखदाई है धन हो तो वो भी दुखदाई है धाम परिवार हो तो भी दुखदाई है परमात्मा में समर्पण होकर के परमात्मा भाव से जीवन जिए तो यही दुखदायी वस्तुएं भी सुखदायी बन जाए शरीर भी सुखदायी बन जाए धन भी सुखदायी बन जाए परिवार भी सुखदायी बन जाए लेकिन जब तक परमात्मा से ऐसी तब तक, तक ये सब दुर्गा कन धन धाम राम हितकारी, सभी कार्य सभी विधाय सब प्रकार थे तुम क्षण में आए हुए सबका हित करने वाले हो इतना ही नहीं की भगवान की कृपा हुई तो बस परमात्मा का ज्ञान परमानंद प्राप्त हो गया अरे व्यवहार जीवन में जो प्रतिकूल स्थितियाँ थी सब अनुकूल हो गए जहाँ जहाँ जिनसे जिनसे दुख प्राप्त हुआ करता था उनसे सबसे दुख प्राप्त होना दूर हो गया सबके साथ सब सुखदायी हो गए तो सब प्रकार से भगवान सुखदायी है व्यवहारिक रूप से भी भौतिक रूप से भी परमार्थ रूप से भी बाहर अंतर बाहर सब प्रकार से भगवान का हितकारी है ये ये अयोध्या वासियों का इतना तरह भगवान के प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त करना है वो मानो भगवान ने जो कुछ शिक्षा दी है उसका उसका तात्पर्य है माने तो समझ गए कि नहीं समझ गए तो ये बात भगवान ने कही नहीं है लेकिन उसी में इंप्लाइड था वो अयोध्यावादी सब समझ गए तो उन्होंने भगवान से कहा भगवान हम समझ गए अब दरअसल बात ये है तो आगे देखो हम तुम्हें जो अयोध्या अयोध्यावासी बोल चुके हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अगर हाँ, समझ गए तुम ऐसे बोलते है प्रसाद भगवान तो ये कहते हैं है की अश्वे बिना दे कहते हैं कि, अच्छा न न कहते हैं कि ए, हे भगवान जैसी शिक्षा आपने दी ऐसी शिक्षा दुनिया में कोई नहीं ले सकता ऐसी शिक्षा देने में लोग जानते होंगे तो भी नहीं ले सकते डरेंगे भी और साथ अगर हुआ तो बोलेंगे भी नहीं जानते होंगे तो पेट में रखेंगे बताएंगे नहीं ऐसे से असुशर बिन तो मा माता तो पिता स्वार माता पिता सबसे अधिक शिक्षा देने वाले बहुत प्रेम करते हैं पुत्र पर लेकिन कैसी ऐसी शिक्षा वो भी नहीं दे सकते क्या? उनके स्वास्थ्य में बाधा पड़ती है अब देखो आपको पता चल जाएगा कि समाज में माता पिता लोग अपने पुत्रों को धर्म की अध्यात्म की शिक्षा क्यों नहीं देते अरे साहब अभी इनका ये समय थोड़ा है अभी तो पढ़ेंगे लिखेंगे ये सरकारी कार्य करेंगे श्रद्धावस्था में देखा जाए ये ऐसा बोलते क्यों? उनके मन में क्या बात भरी हुई है <laughs> उन्हें अपना साथ भरा हुआ है इसलिए उनको उनका हित नहीं देखते वो जीवन उनका नाश हो रहा है सारे जीवन दुर्घत भोगेंगे ज्ञान में रह करके ये नहीं दिखाई देता स्वार्थ ये दिखाई देता कहीं ऐसा न हो जाए कैसा ये सब, सब भगवान के भक्तों करके तो उसी में कहीं न लग जाए किया कराए सब चौपट विज्ता काला पोसा तो प्रशर्म किया हुआ चलाया गया तो बताओ मत कान मतूचो मत और फिर जब देखते हैं कि बड़े हो गए और स्वेच्छाचारी हो गए न पिता की सेवा न बात मानना न कुछ करना विरोधी हो गए अब कहते हैं कि इनको कैसे सिखाया जाए धर्म इनको कैसे इस बात की शिक्षा दी जाए अब अपने आप से कुछ करेगा नहीं होता तब लोगों को ढूंढते मिले महात्मा पंडित इनको दे सीधे रास्ते पर आ जाए अब क्या समझा दे तो से समझाते न दे न को माँ से पिता हो तो कहते हे जग है उपकारी कहते हैं जगह संसार में सच्चा उत्कार करने वाले दो ही हैं जुग मने दो हेतु रहित जो कि बिना स्वार्थ के उपदेश देने वाले हैं हेतु रहित हेतु बने हे अपना हेतु अपना स्वार्थ दे करके माता पिता को तो कह दिया उसमें तो माता पिता को छोड़ करके फिर कौन उपदेश दे इस प्रकार का सही रास्ता कौन बता दे? तो एक बात तो ये भी संदेश मानव ये है की बच्चों को भी अगर ये बात पता चल जाए तो माता पिता से आशा न रखे तीस प्रकार के शिक्षाओं से मिल सकती है निकले कहीं दूसरी जगह तलाश करें स्वार्थ कहते हैं हे तो रही थे जब जो पुटारी दो ही प्रकार के व्यक्ति वो बिना स्वार्थ के सही शिक्षा देने वाले हैं, तुम और तुम्हारे सेवक असरारी, हे असरारी, एक तो आप ही दे सकते हो और या फिर आपके सेवक दे सकते हैं। है यहाँ सेवक के तात्पर्य है की जो की परमात्म चिंतन तो भक्ति करते करते परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया है चाहे ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म भाव प्राप्त हो गया हो चाहे भक्ति की दृष्टि से परमात्मा में हो गया हो उसी की शरण में उसी के रह करके उस परमात्मा का परमानंद प्राप्त कर रहा हो वो भी परमात्मा शुरू है, इसलिए वो भी इसी प्रकार का उपदेश दे सकता है बाकी अगर थोड़ा भी व्यक्ति में सही हुआ भौतिक आसक्तिया कहीं न कहीं हुई अविद्या ज्ञान हुआ तो फिर उसके बस की बात नहीं इस प्रकार का उपदेश दे सकते बस उसकी बाधा बन जाएगी उसके उपदेश नहीं दे तो रास्ता नहीं बता सकता नहीं। तो हे सुरहित तो जग जीव उपकारी और तुम तुम्हारे सेवक है असुरारी असुरारी करके संबोधन करते रहते भगवान के जैसे भगवान को बताया कृपाधाम है कृपा निधाम है तो भगवान ने इतना उपदेश दिया इसलिए बोलते हैं असुरारी के माने ये है की भगवान में एक सामर्थ और है इसलिए वो ऐसा उपदेश दे सकते है वो सामर्थ यह वो असुरारी है असुर के माने क्या है काम क्रोध लोह आदि जो है ये सब असुर है इनका विनाश भी करने वाले हो तो वो ऐसा उपदेश दे ही सकते हैं। अगर वो कहें कि देखो भाई काम क्रोध आदि को छोड़ो तो भक्त अगर भगवान से कहता है भगवान काम करोद तो हम छोड़े आज छुड़ाओ तब तो छूटे भगवान कहा आगे हम छुड़ा देंगे तो हमारा सदर स्मरण करते रहना हमारे आश्र रहना तुम्हारे रोक छोड़ा देंगे तो भगवान इस प्रकार का उनका आश्वासन भी हो सकता है सामर्थ भी है की इन सब विकारों को दूर कर दे जैसे कि लंका के सब निशाचरों को मार दिया अक्षरों को मार दिया उनको लेकर के मारी से शुरू किया और उनको जितने वो बाश, ये थे खरदूषण इत्यादि उनको सबको मारा रावण कुम्भकर्ण एक सबको मार दिया ये सबके सब, सब निशाचर ही है और सब अपने अंदर ही बैठे हुए हैं, वही भाव रूप में तो उन सबका हृदय में भगवान आम है तो इन सबका वो विनाश भी कर सकते है इसलिए कहते हैं की आप सब प्रकार से समर्थ हो आप उपदेश भी दे सकते हो और साधक की सहायता भी कर सकते हो उसके जो बीच में बाधक है विकारा भी उनसे आप उसकी छुटकारा भी उसकी दिला सकते हो तो जो कहते, तो कहते है की यह रहित जग जो उपकारी और तुम तुम्हारे सेवक असुरारी स्वार्थ सकल जग मही कहते बाकी तो जितना सारा संसार है सब उनकी स्वार्थ की मित्रता है स्वार्थ भरी मित्रता बहुत सी मित्र मिलेंगे लेकिन सबका अपना अपना स्वार्थ है स्वार्थ में सकल जग माही सपने प्रभु परमारधना ही ये लोग सपने में भी परमार्थ की बात करने वाले नहीं है लौकिक बातें बताएंगे लौकिक शिक्षा देंगे अपना भी लौकिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे रहेंगे ये सारे संसार की बात संसार में तो ऐसी ऐसी है बद्दों को छोड़कर के बता दिया बाकी माता पिता मित्र इत्यादि भाई बंधु जितने हैं जितने की और स्वामी सेवक दुनिया भी जितने हैं वो सब अपना अपना स्वार्थ करके मित्रता है मिलते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं ये है स्वार्थ की बात आज अब देखो इसमें भी इसके तात्पर्य को समझने के लिए वही याज्ञबल की जो बात है वो आप देखो सबका प्रेम है लेकिन अपने अपने लिए है दूसरे के लिए किसी अपना अपना का नहीं अंतता सबको अपना आत्मा स्वरूप ही प्रिय है उसी के लिए सब सिद्ध जहाँ जिसका स्वार्थ सिद्ध होता है तो मिलते दुकानदार एक दुकान खोले बैठा हुआ है अपने स्वार्थ बैठा हुआ है दुकान के दुकानदार के पास जाता है अपने स्वार्थ जाता है दोनों के स्वार्थ जहां तक कम्प्रोमाइज कर जाते हैं वहां सौदा पट जाता है और जहाँ दोनों के साथ में हाँ, ताल तालमेल नहीं बैठा तहा दुकानदार को छोड़ करके ग्राहक चला गया दुकानदार बैठा देखता है यही संबंध सारे संसार में सब जगह जगह जगह सारी जगह इसी प्रकार का स्वामी सेवक है स्वामी सेवक का स्वामी का स्वार्थ चल रहा है तब तक सेवक कैसे के क्षेत्रीय सेवक का स्वार्थ जब तक स्वामी से तब तक उसकी है और अगर दोनों की आपस में जो है स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो दोनों का नमस्कार के नमस्कार के चलो तो तो हो। दूसरा जगह देखो विशाल किताब हो गया तो बस सबके स्वार्थ स्वार्थ करके इस प्रकार से दुनिया में सब जगह जो वो अपने अपने स्वार्थ को जब तक देखते तब तक, तक चलता है सपने में प्रभु तो ये नहीं देखेंगे कि भाई कहाँ पर हमारा परमार्थ हो रहा है दूसरे का परमार्थ कैसे बने उस बात का विचार नहीं करेंगे सबके बचन प्रेम यह हो गई। अब ये अब ये बात आगे के बाद जो है वो शंकर जी बोल रहे हैं पार्वती जी से कथा उनको सुना रहे हैं तो वो शंकर जी कहते हैं कि सुना सबके वचन प्रेम रस साने अयोध्या सब लोगों ने भगवान से बड़े प्रेम भरी बात इस प्रकार से बोली बड़ी विनम्रता से प्रेम भरी कृतज्ञता भरी बातें इस प्रकार से अयोध्या वासियों ने भगवान से की और सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने भगवान ने जैसे ही सुना अयोध्या वासियों की इन बातों को तो भगवान ही पसंद हो गए अब उपदेशक का प्रसन्न हो जो सुनने वाला व्यक्ति कहेगी आपने बिल्कुल ठीक कहा ऐसे ही हम करेंगे हमारी बात समझ न आ गई तो, तो कहा चलो इतना प्रशंसाधक हो गया और सुनने वाला बात जो है वो व्यक्ति सुने और तो सुनकर के एक बात न माने अरे कैसे तो लोग कहते रहते हैं इनमें क्या है देख तो सुनने बोलने वाला जो है वो भाई करता हुआ इतनी देर तक तो चिल्लाए और उसके बाद उसके भावी तब तक कुछ नहीं भाई कुछ नहीं उसके बाद बेकार हो गया तक तक तो उसमें कोई प्रसन्नता थोड़ी उसको इस प्रकार से कहते हैं कि सुन रजनाथ हृदय हर, हर सब लोग प्रसन्न ये तो भगवान ने इस बात को समझ लिया कि देखो कि ये सब प्रसन्न हुए तो अब शंकर जी को पता लग गया अयोध्या राशियों ने इस प्रकार से बोला और भगवान हृदय हृदय हर्था ने भगवान ने और ऊपर तो कुछ कहा नहीं हृदय में उनके हर्ष उत्पन्न हो गया तो उन्होंने शंकर जी ने भी देख लिया कि भगवान के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया है और तुलसी तो ने देख लिया की शंकर जी ने भगवान के हृदय में हर्ष उत्पन्न होता हुआ देख लिया तो कौन कौन देश का देखो और कितना कितना देखते हैं हृदय की भी बात देखते हैं ऊपर जो सुनते हैं वो सुनते ही है ये रिपोर्टर ऐसे हैं कि कोई ऊपर ही ऊपरी की बात नहीं जितना बोल देते माइक को रिकॉर्ड कर लो उतनी बात, बात रही है। ये देखते है क्या हो रहा है वो भी देख लेते शंकर जी ने भी देख लिया और शंकर जी ने देखिए देख लिया और बता दिया कि जब शंकर जी समझ गएनाथ हृदय हरता ने और दूसरी बात जो है ये अयोध्या वासियों ने ऐसा नहीं है कि आप समझो कि भगवान के सामने भगवान ने ऐसा उपदेश किया तो लोक रीत एक ऐसी भी है कि जब सामने कोई कोई बात कहता है तो थैंक यू थैंक यू धन्यवाद बहुत अच्छा भैया मुँह के सामने इस प्रकार से बोल देंगे उसको ऐसे करके कर देंगे पीठ पीछे कहेंगे तो शंकर जी कहते ऐसी बात नहीं हुई वहाँ फिर क्या हुआ कि निज निज ग्रह गए आये सुखाई भगवान ने जब उनको कह दिया संकेत कर दिया वापस जाने के लिए सब अपने अपने घर जाने लगे तो पीछे पीछे क्या करते हैं प्रभु प्रभुपत कही सुहाई पीछ पीछे पीछे भी सबके सब के सब बात करते जाते हैं तब एक दूसरे से बोलते हैं कि देखो भगवान ने कैसी सुंदर शिक्षा दी सबके कल्याण की शिक्षा दी भला ऐसी शिक्षा और कौन दे सकता है हमने तो बिल्कुल ऐसे हृदय से बांध दिया गांठ लगा ली उनके कहने का तात्पर्य यह भी था तो कहता हाँ उनके कहने के तात्पर्य भी था तो तीसरा बोलता है कि हम समझ गए कि उनका भाव इस प्रकार का था क्या चाहते हैं वो हमें कैसे क्या करना चाहिए ये सब बात करते हुए जाते हैं ऐसा नहीं कि वहां से उठे और उठ करके कहने लगे अरे सब काम छूटा पड़ा हुआ घर का और यहां पर बेकार बुला लिया इस चीजें तो टाइम बर्बाद किया हमें ये करना वो करना ये करना हाँ जल्दी चलो उसको करना ये करना वो? ऐसे करते नहीं आ, वो सब उनका जो है वो ये ये इसके साथ में ये भी बता रहे हैं कि उपदेश देने की भी क्या है और उपदेश ग्रहण ग्रहण करने की क्या है बताते हैं ये सब, सब ये विधि शास्त्र है ये भी बताया गया देखो जब सुनने उपदेश सुने तो सुनने के बाद में तुरंत लौकिक बातें न करने लगे गुरुदेव ने इस प्रकार की व्यवस्था की कैंप लगे लोगों को घंटे घंटे पर दो दो घंटे स्वामी जी उनको प्रवेशन देते रहे और उसके बाद में ये हुआ कि अब बैठो इसको डिस्कस करो हम आपस में बैठ करके ये विचार करो जो हमने सुना है वो क्या सुना हमने क्या लिखा है इसमें इसको बना दो ग्रुप सर्किल बना दो बैठो विचार करो ये किस लिए है कि सुनी हुई बात को दुनिया की बातें और सोचने लगो घर की बातें सोचने लगेंगे और दूसरी दूसरी बातें अखबार फखबार पढ़ने लगेंगे तो जो सुना सुनाया है वो टिकने वाला नहीं है। बता चुके हैं कि इस प्रकार का उपदेश बड़ा ही होता है ये जल्दी जल्दी किस बैठता नहीं है बहुत जल्दी निपट जाता है जरा साथ ध्यान इधर उधर किया कि बस गया वो तो उसको पकड़े ही रहे उसको उसकी तरफ से ध्यान हटावे नहीं और सुनने के बाद में भी उसी में ध्यान धरा रहे बार बार उसका विचार करे तब उसको लाभ होगा तब उसको काम आता नहीं तो काम नहीं आता जल्दी है। <coughs> तो इसीलिए ये सब लोग हैं? उसके बाद में उसी के बात का विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं वर्णत <coughs> प्रभुपत कही सुहाई भगवान सुहा सुंदर बात भी भगवान भी करते जाते हैं आपस में भगवान की वचनों को बस आप शंकर जी कहते हैं उमा कृतारे शंका है उसका समाधान है ये दुहा लोग कहेंगे की अच्छा भगवान का शासन सिंहासन पर बैठे हुए भगवान राम राजा और अयोध्या वासियों के प्रजा भगवान ने इतने दिन में देखा होगा कि अयोध्यावासी हमारे अभी अज्ञानी है नहीं इनको भक्ति है न ज्ञान है इसलिए बुला करके ऐसा उपदेश दिया होगा तो इसका उत्तर शंकर जी कह रहे ऐसा मत समझना शास्त्रों में एक विधान ऐसा भी है कि उपदेशक भी ज्ञानी और उपदेश सुनने वाला भी ज्ञानी दोनों समान रूप से ज्ञानी लेकिन फिर भी इसका उपदेश दिया जाता है ऐसे रामचरितमानस में कई प्रसंग जैसे कारण कांड में देखते हैं भगवान राम लक्ष्मण से उपदेश देते हैं लक्ष्मण भगवान से पूछते नहीं हैं और भगवान उनको लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं लेकिन लक्ष्मण जी उपदेश सुना है भगवान से उससे पहले आप देखो लक्ष्मण जी का उपदेश देखो जो निषाद को दिया है आप उससे कम्पेयर कर लो आपको देख लो लक्ष्मण जी को क्या मालूम था और उपदेश लक्ष्मण जी पहले दे सके ऐसा नहीं कि भगवान के सुनने के बाद मैंने शाद राज को तक उन्होंने उपदेश दिया वो पहले उपदेश दे चुके हैं जैसे माना पड़ता लक्ष्मण जी को पहले से ज्ञान है, फिर भी भगवान से पहुंचते उपदेश देते हैं। आप देखेंगे सीता जी सीताजी आश्रम में जब पहुंची चित्रकूट से चलने के लिए हुआ तब अनुसुईया जी ने सीता जी को बड़ी शिक्षा दी तो क्या ये समझ गई थी कि सीताजी ऐसी नहीं है इनको शिक्षा देने की आवश्यकता है सीता जी की ट्रैक्टर में कहा उनको दोष लग रहा था जिसके कारण कितनी शिक्षा देते हैं। कोई दोष नहीं था उनको उनको भी मालूम कार्य निर्दोष इनको कैसे इनको क्या है लेकिन शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है तो भी उन्होंने शिक्षा दी और वहां पर जब उसका वर्णन है तो संकोष